पिशेष प्रकार में दर्शय पिशेषा अद्वैत वास्तव विभासते कैसे परशेष दिखाते हैं रूपम रूपम मय सकलं जगत सकलं इति इति निश्चित्य निश्चित्य परिशेष्यतां निश्चित परिशेष्यतां सकलम जगत अचिंत्य रचना रूपम माया एव सारा जगत माया ही है माई कहे मिथ्या अचिंत्य रचना रूपम उसका रचना अचिन्त्य है अचिंत्या रचना रूपम कैसे बना कैसे हुआ कहाँ से आया शुद्ध ब्रह्म अद्वितीय है ये विचार करने से कुछ चिंतन नहीं हो पाएगा ये माया ही है इतने निश्चित्य ऐसा निश्चय करके अद्वैते वस्तुतम परिशिष्यता सारा जगत विचार करने से निश्चय नहीं हो पाता है उसका रचना उसकी रचना कैसे है या अचिंत्य है जो अचिंत्य है अनिर्वचनी है वो छोड़कर मिथ्यात्व है अद्वैत वस्तुतम परिशिष्यता अद्वैत है वास्तविकत्व है पारमार्थिकत्व है ऐसा परिशेष रहा अचिंत्य रचना रूप का व्याख्यान टीका में न चिंत्या नए न समाचार हो गया अचिंत्या रचना रूप जिसके रूप अचिंत्या रचना है तत तथा तत्थाविधम तत् जगत तथा का अथ अचिंत्य रचना रूपम ये कौन है सकलम जगत सारा जगत है उसका अचिंत्य रचना रूप है उसका स्वरूप अचिंत्य रचना माये व का इत अने प्रकारेण अनवचनीयता मिथ्यात्वं वो नहीं अचिंत्य क्या है सदरूपेण असद रूपेण उभय रूपेण नहीं कह सकते तो अचिंत्य है सत नहीं असत नहीं उभय भी नहीं तो, तो फिर क्या है वैसे अचिंत्य वो उसको कहते अनिर्वचनीय सत्य नहीं कह सकते असत नहीं कह सकते उभय हो नहीं सकता है सत हो तो बाध नहीं होता असत हो तो प्रतीत नहीं होता दिखता है इसलिए अनिर्वचन अनिर्वचन होने तो से मिथ्यात्म तो द्वित निश्चित द्वित मिथ्या है सर्पस्तु है सर्प रहता है सर्प ज्ञान का बाध होता है इसलिए रज्जु में सर्प सत नहीं है न बाध्यता असत कहेंगे असत हो तो दिखता नहीं, चाहिए। नहीं दिखना चाहिए बंध्या पुत्र दिखा है किसने रजु में सर्प भ्रांति काल में दिखता है ना नहीं भांति काल नहीं दिखता, है? दिखता, है। दिखता है। तो असत कहेंगे उसको सर्प को सही असत नहीं असत असत उभय भी नहीं हो सकता उभय कोई होता ही नहीं इसलिए सर्प भी रज में जो दिखता है उसको क्या कहेंगे अनिर्वचन मिथ्या है इसी प्रकार जगत भी ऐसा है अने प्रकार अनिर्वचनीत सुनिश्चित वास्तव अद्वैत परिसम वास्तव अद्वैत ही बचेगा न एव अद निश्चय कृते पुनः पुनर्द्वत सत्यम पूर्ववासन भातिश्य तृत्ते पुनः पुनर्मिथ्याम विचारे द्वितिया शंका कृत अद्वैत का निश्चय तो हो गया निश्चय करने पर भी फिर बार बार द्वैत सत्य तो भान होता है देह तो जब दिखता है तो सत्य अद्वैत नीचे हो गया फिर पपन जो सत्य है कोई कुछ कह दिया तो उस समय लगता है मिथ्या तो क्रोध हो ऐसा क्यों कहा तो क्या है उसमें सत्य तो बुद्धि तो कुछ थोड़ा कह दिया तो कहिए तो मनुष्य है पशु अब <laughs> <laughs> तो हमको पशु का तो समय शब्द में मिथ्या बुद्धि होती है नहीं अगर देह में हमें मनुष्य है हमको पशु कैसे कहा तो देह में जो मनुष्य तो बुद्धि सत्य है ऐसे तो बार बार हम अद्वैत निश्चय करने पर फिर द्वैत सत्य तो पूर्व वासना भाती अनाधिकार से वासना है द्वैत में सत्य तो बुद्धि और पंचदीश पढ़ लिया कुछ वेदांत पढ़ लिया समझ लिया अद्वैत सत्य है फिर भी द्वित सत्य दिखता है तो क्या करना चाहिए तो सिद्धांतिका तनिवृत्त है पुनः पुनः तो मिथ्यात्म विचार और कोई दूसरा साधन नहीं सरल बार बार द्वैत में मिथ्यात्म तो करो जो दृश्य है वो मिथ्या है राज्य सर्प स्वप्न दृश्य को दृष्टान्त बनाओ सारा प्रपंच को पक्ष बनाओ आपना एक सत्य है उसमें कोई विवाद नहीं ये सारा प्रपंच वेदांत लोग मिथ्या कहते हैं और साधारण सब कहते सत्य मानते हैं, किंतु स्वप्न दृश्य मिथ्या है ये निश्चय है या नहीं आप लोगों को रजू में सर्पद की तुम सत्य है ना भ्रम काल में मिथ्या है भ्रम में सर्पद सत्य है देखो मैं पूछता हूँ सत्य है या नहीं प्रती तो होती है सपने में क्या सपना नहीं लगता है क्या सपना जो लगे उसको सत्य कहेंगे नहीं सपने में सत्य दिखता है ना नहीं सत्य लगता है तो सत्य कहा जाएगा इसी प्रकार क्या हुआ ये इसको कहते हैं प्रातिभाषिकवन दृष्टि रज आदि प्रतीतिकाल में दिखता है सत्य लगता है किन्तु बाद में विचार करने पर निश्चय होता है वो मिथ्या है तभी तो कहते भ्रांति होगी यदि सत्य मानेंगे राज्य में सर्प समझ के दौड़ गया फिर कहते सब लोग हंसते कहते भ्रांत है सही मानता नहीं? नहीं मुझे भ्रम हो गया तो भ्रम क्यों यदि सर्प सत्य है भ्रांति काल में था तो भ्रम क्यों वो तो यथार्थ ज्ञान है भ्रम मानते हैं यथार्थ मानते हैं? भ्रम मानते है तेरे ते इसलिए राज्य में भ्रम काल में सर्प रहता है नहीं यदि रहता तो भ्रम कहेंगे भ्रम कहते इसलिए मिथ्या है इसलिए इसको मिथ्या जो दृश्य है वो मिथ्या है यत्र त्र दृश्यत्म तथा तत्र मिथ्यात्म व्याप्ति ज्ञान होगा सारा प्रपंच को पक्षे बना प्रपंचो मिथ्या मिथ्यावर्पव मिथ्यात् हेतु के द्वारा पूरा प्रपंच हेतु के द्वारा पूरा प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध अनुमान के द्वारा असुति उसमें प्रमाण है नेह नाना किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं न ही है उसको सत्य कहा जाएगा मरु में तो नहीं परि जड़ दिखता है वो सत्य जड़ तो वास्तव अद्वैत विचार करने के लिए क्या करना पुनः पुनः द्वैत में मिथ्या तो विचार करे द्वैत मिथ्या है तो अद्वैत ही सत्य रहेगा पुनर्दैत वस्तु भाति चेत्व तथा पुनः पीशील को वात्री प्रयासस्तन ते वेद पुनः भाविचेत अनादिकाल काला से कह तो तम तथा उसी प्रकार पुनः परिस अद्वैत का विचार करो द्वैत मिथ्या तो निश्चय करो बार बार यदि बार बार दिखता है तो बार बार निश्चय करो जो दिखता हो मिथ्या है अद्वैती पार्थिक है बार बार विचार करो पर परिस उसका ही विचार करो को बात्र प्रयास है इसमें क्या प्रयास करना पड़ता है उसके लिए कुछ करना पड़ता है दौड़ना पड़ता है पत्थर उठाना पड़ता है को बात्र प्रयास द्वैत मिथ्या है अद्वैत सत्य विचार करना बैठ करके आने चलते फिरते बैठते समय विचार करना जैसे सपन दिखता है सत्य लगता है किन्दु मिथ्या है ऐसे जागृत प्रमुख दिखते समय सत्य लगता है वस्तु मिथ्या है सपनों दृष्टांत को विचार करके बार बार अद्वैती पारमार्थी है अद्वैत मिथ्या है ऐसा बार बार विचार करो उसमें क्या प्रयास है न बताओ तेनाव उसके लिए क्या प्रयत्न करना तुमको पड़ता है बताओ बार, बार बार इसको विचार करो बार बार विचार करने के लिए व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया आवृत्ति रसक दूपदेश सूत्र है श्रवण मनन निदिध्यासन की आवृत्ति करते रहनी चाहिए ज्ञान साक्षात्कार होने तक आवृत्ति करते रहे एक कर्म होता है दुष्ट फलक एक होता अदृष्ट फलक याग का फल तो अदृष्ट होकर के स्वर्ग मिलेगा एक बार या कर दिया स्वर्ग मिल जाएगा जो दुष्ट फल के भोजन करना उसका फल दुष्ट ही अदृष्ट है तो एक बार खा करके चुप हो जाते हैं कब तक तो खाते है तो पेट भर गया तब तो तक तो खाना पड़ता है ना एक बार खाकर चुप गया। हो गया ऐसा होगा पेट भरने तक तो खाना पड़ता है जो दुष्ट फल है वो तो फल प्राप्ति करना पड़ता है नहीं की एक बार थोड़ा खा लिया खा चुप हो गया ऐसा नहीं होता है भोजन पकाना है थोड़ा गर्म कर दिया फिर छोड़ दिया पक तो तो है, है।, है पत्थर तोड़ना है तो टूटने तो तो तो, तो तो फल प्राप्त हो गया तो बंद हो गया जिस प्रकार ये श्रवण मनन निधि ऐसा अदृष्ट तो है अंत क्रम शुद्धिकरित होगा कि उसका दृष्ट फल है साक्षात्कार साक्षात्कार होने तक ही श्रवण मनन निदिध्यासन श्रवण मनन निदिध्यासन आवृति करते रहनी चाहिए व्यास फल को फल प्राप्ति होने तक करना है श्रवण मनन निदी आसन का क्या फल है साक्षात्कार साक्षात्कार होने तक ही करना चाहिए बार बार करते रहो यदि चतुर्थ अध्याय आत्मन हो ब्रह्म सूत्र चतुर्थ चतुर्थ्या में आत्म ने श्रवण आदि आवर्तन से भी भीत तो श्रवण मनन निदिध्यासन की आवृत्ति बीहत है द्वारा इसलिए बार बार इसको विचार करो कोई के कहते ये विचार तो करेंगे श्रवण करेंगे कितने दिन तक कब तो करते तो रहेंगे पूर्व बोलता है कि कालम कितने दिन तो तक इसे विचार करना है उसका उत्तर तो पहले तत्परो विद्या विचार एयम समाप्यते पहले कहा है अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति हो जाने पर विचार समाप्त हो जाता है विचार कब तो करना है अपरोक्ष ज्ञान होने तक ये विचार काल अवध विचार काल की अवधि पहले कही गई साक्षात्कार होने तो करना है न अद्वैत विचार अद्वैत विचार करने के लिए क्या कष्ट होता है इतने खेद है क्यों कब तक तो करेंगे इसमें क्या करना पड़ता है अद्वैत विचार करने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है कष्ट करना पड़ता है इसमें क्यों खेद है किन्तु द्वैत तो प्रतिभा से वृत ये कहना चाहिए द्वैत मिथ्या पर क्यों दिखता है कब तक दिखे सत्य उसमें खेद प्रकट करना चाहिए मिथ्या होने पर भी क्यों दिखता है उसमें खेद करो कब तक ऐसे द्वित दिखिया ये यह में क्यों वासना है इच्छा होती क्यों द्वित सत्य लगता है उसमें खेद प्रकट करो और अद्वैत विचार करने के लिए क्या खेद है अद्वैत विचार करते कोई कष्ट होता है क्या अद्वैत विचार कर शांत है अध्यन सुखी शांत तो बंधु मुक्त होशी अष्टाव गीता में कहा यदि देहम पृथक कृत्य विश्राम्य तिष्ट तिषसी अधखी शांत बंधु मुक्त भविष्य देह को पृथक करके सिद्ध रूप में स्थिर होकर रह जाओ स्थूल सूक्ष्म को अनुसार समझ लो तीनोर से भिन्न तीनों अवस्था के साथ साक्षी जागत सपन का द्रष्टा तीनोर से विलक्षण में हूँ ऐसा कर जाओ करके स्थित हो जाओ नहीं वो सुखी शांत बंध मुक्त तो हो सुखी शांत बंध मुक्त तो हो देह महम बुद्धि का बंध होता है तीनो स्वर से मैं विलक्षण हूँ तीन अवस्था का दृष्टा सिद्ध रूप हूँ ऐसा करके निश्चय करो इसी क्षण मुक्त हो ऐसे विचार करने पर आनंद मिलता है ना नहीं तो विचार में क्यों खेद है सिद्धांजी कहता है इसमें खेदी प्रतिभा में करना चाहिए विचार में करना नहीं चाहिए कियतम कालमित चेत कियतम केदो चेत खेद नहीं किन्तम कालमित खेद इष्यता अद्यू नुक् सर्वान का अम कालमती चेत कितने दिन तक तो ऐसे अद्वित विचार करेंगे सिद्धांत कथा अयम खेद में खेद प्रकट हो करो कब तक तो द्वैते दिखेगा जोटा झूठा अद्वैत तो यम अद्वैत में खेद ठीक नहीं है क्यों नहीं सर्वानर्थ निवार अद्वित विचार करने पर संपूर्ण अनर्थ का निवारण होता है तो उसमे क्या कष्ट है प्रयास क्या है खेद क्यों है अद्वित विचार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है कुछ धन संपत्ति का ठिकाना पड़ता है कि सामग्री की आवश्यकता है कुछ नहीं सब छोड़ करके सब छोड़ दो बस अद्वैत अवस्था बस ऐसा चिंता न करना सर्वानर्थ निवारण होता है इसलिए अद्वैत विचार करने के लिए खेद नहीं होना चाहिए जो खेद होता है किस किस को अपने वासना है द्वैत सत्य तो मान करके हमको कुछ करना है कुछ करना है ये यदि मन में है कहीं कब तक पढ़ते रहेंगे हो गया पढ़ लिया छोड़ो आगे कुछ करना चाहिए ये होता है नहीं तो साक्षात्कार करने के लिए अद्वित विचार करना ही है और कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता कर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं सर्वान अर्थ निवारण कहते शंका करते न अद्वैत आत्मतत्व अपरिक ज्ञान पिपा अनुश्य मानव हो गया जो क्षुत पिपाशा रहेगी क्या ज्ञान होने पर क्षुत पिपाशा अनर्थ से परिदश्य मानव वही भूख प्यास्त रहती अनर्थ निवार आत्मज्ञान सचिव आपको तो अद्वित आत्म ज्ञान हो गया तो सर्वानर्थ निवारण कहा अन किस को अद्वित आत्म ज्ञान हो गया आ रो, रोटी खाना खाली नहीं पड़ती पानी ना नहीं पड़ता है बताओ अक्षित विपक्षा तो रही तो द्वितार्थी ज्ञान अनथ नारक कैसे होगा असिधमी संकट है दयो दृष्टा क्षिपिपादृष्टा यहां मयीति चेत मदवाच्येहंकारे दृश्यताेति को बदेति को क्षिपिपा साधा पूर्व मई दृष्टा चेत क्षेत्र पिपा साध यथा पहले जैसे थे अभी वैसे लिखते है तो सिद्धांत कहता है मत्शब्द वाच्य अहंकार दृश्यता मत्सब्द मई का अर्थ मत्शब्द का वाच्य अहंकार ये मई दृश्यते मई का अर्थ क्या है वाच्यार्थ में या लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ अहंकार में दृश्यताम क्षेत्र पिपाशा दे दिखते रहे नेत को बदे वाच्यर्थ में क्षुत प्रसाद रहे तो क्या पति लक्ष्यार्थ में नहीं है जो ज्ञान जिसको होता है अपने को वाच्यार्थ मानता है लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ कूटस्थ व्यापक शुद्ध चैतन्य उसमें क्षुत पिपाशादी है और हमेशा उसे विलक्षण है उसमें क्षुत नहीं है और अहंकार में ये सर्विशिष्ट अहंकार में क्षुत क्षुत पिपादी है दिखते रहे कौन मना करता है टीका में मत्सद वाची अहंकार दिशंत है उतमत्लक्षित है चिदात्मा महिकाथ मत्सब्द का वाची अहंकार में क्षुत पिपादी अनर्थ दिखते है अथवा मत्शब्द से उपलक्षित है चिदुरूपात्मा में यदि विकल्प करके आद्यम अंगी करोती अहंकार में दिखते तो दिखे न तो भगवान मना करता है तस्त तो चिदात्मा असंग असंग है? असंग है असंग में कोई धर्म नहीं है और अभिषेक उसमें दिखेगा क्षुत पिपा साधी आपको दिखता है असंग असंग आत्मा में क्षुत पिपा शादी रहेंगे दिखेगा? और दिखेगा असंग आत्मा पहले यदि ज्ञान का विषय हो तो उसमें क्षुत पिपा दिखेंगे असंग आत्मा तो ज्ञान का विषय ही नहीं इसलिए अभिषेय है तो अच्छा विषय नहीं है तो उसमें कहाुत पिपा शादी दिखेंगे भूतल में घट दिखेगा भूतल नहीं दिखेगा तो भूतल में घटा दिखेगा भूतल में घटा दिखने के लिए भूतल दिखना चाहिए आत्मा में अहम सुक्षित पिपा देखो तो आत्मा का दर्शन होना चाहिए आत्मा ही तो अभिषय है ज्ञान का विषय नहीं है तो उसमें क्षित पिपा कैसे दिखेंगे यदि बहिर्व द्रष्ट एवं श्लोक में तो नहीं ये भी समझ लेना असंगे है और अभिषय इसलिए आत्मा में क्षुत पिपा है ही नहीं और अहंकार में है रहने दो तो अहंकार में अब वस्तुत तत्प्रतीत अभाव क्षुत पिपाशा आदि की प्रतीत नहीं है किंतु भ्रांतिया तो भ्रांति से, चेतन आत्मा के साथ अहंकार का तादात्म्य तादात्मा होता है एकत्व तो होने से अहंकार का धर्म आत्मा में दिखते अहंकार में क्षुत पिपाशा जैसे जल के साथ आकाश का प्रतिबंध में तादात्मा अध्यास होने से जल का कंपन आकाश में दिखता है जल आकाश में कंपन दिखता, दिखता है और कंपन आकाश का है नहीं, नहीं। जल का कंपन होने पर आकाश में कंपन दिखता है अहंकार में क्षुत आदि होने से अहंकार के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होने से आत्मा भी क्षुत पिप शादी दिखते है भ्रांति से ये शंका करता है चिद्रुप्रसदे यदि यदि विवेकं कुरु सर्वदा विवेकं कुरु सर्वदा त्माध्यास तो यदि चिद्रे भी प्रसज पिपादी अहंकार में है किन्तु अहंकार के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास ब्रह्म होने से चिद्र पे दिखते भ्रांति से यदि कहते हो तो सिद्धांत कहते माँ अभ्यास अहंकार के साथ आत्मा का ताजात्माध्यास नहीं करो किंतु क्या कहना विवेकम करू सर्वदा सर्वदा विवेक करो चिद आत्मा है अहंकार जड़ है उसमें उसका प्रतिम्बा दिखता है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिमा दिखता है ऐसा ये उपाधि दर्पण आदि प्रतिम्ब के पक्षपाती होते है बिंब को कुछ नहीं करते है चिद्रप आत्मा के साथ अहंकार धर्म का कोई संबंध नहीं आत्मा तो असंग का असंग होने से अहंकार के साथ संबंध नहीं तो अहंकार का धर्म आत्मा में कैसे आएंगे बार बार विवेक करो नहीं करो एवं तरह अनर्थ है तुरस निवृत्त है अनर्थ का हेतु अध्यास अभेद भ्रम उसकी निवृत्ति के लिए सदा विवेक किए हमेशा विवेक करते रहो मा अध्यासन करू किन्तु सर्वदा तुम विवेक करो यदि किंतु कुरु सर्वदा अनादि अध्याय से आगमन ये ब्रह्म अनादि काल से है उसका वासना इतने दृढ़ है समझने के बाद भी अहम कहते समीदर इधर अहम समझते कहते हम ब्रह्म चित्रपा संगे फिर कहते अहम इधर अहम अहम ब्रह्म कहते समय आप इधर है अंगुली नहीं दिखाए अहम कहते समय इधर ही आ जाता है उधर नहीं होता है दिवाले में कभी हम कहते सम बिल्ली में देखो कुत्ता है अहम करके उधर में बुद्धि होती पेड़ में दिवाले में अहम बुद्धि होती इसमें हम बुद्धि बड़ा जोर से यहाँ आदि वासना से अध्यास जाता है तो सिद्धांत कहता है उसको निवृत्ति करने के लिए विवेक के आवर्तनी विवेक ही करना है बारह बारह अनादि वासना से आ जाता है अध्यास हो जाता है भ्रम होता है विवेक बार बार करना बार बार विवेक के, के वर्तनीय नौ उपाय अंतर्मित दूसरे कोई उपाय नहीं सटकर कर सरल हो जाएगी जल्दी हो जाएगा विवेक ही करना सब श्रेष्ठ उपाय विवेचन करो विवेक करो शुद्ध पश्चिद आत्मा है और उसका ही इसमें अध्यास भ्रम प्रतिब होने से अहंकार के साथ एकत्र तो भ्रम हो जाता है इसे जल में चंद्र नक्षत्र आदि आकाश का प्रतिबंब दिखता है बच्चा कहता है घटे के अंदर आकाश ऐसे जो चेतन यहाँ दिखाते हैं। का चेतन मान करके बिंब रूप चेतन सब में सवान है में भी है मृत शर्य में भी है पेड़ पौधे सर्वत्र हैं। यहाँ अधिकार क्या है चीधा भाष आपके अंतकर्ण के साथ चीतावास आत्मा का प्रतिब हुआ अंतकर्ण में उसके साथ्यास होता है तो क्षुत आदि अहंकार के धर्म आत्मा में दिखते है तो बार बार ही विवेकी करना है अन्य कोई उपाय नहीं आयाति झटितयासन ये चेत आवर्त विवेक दृढ़ वाच सदा दृढ़ती अध्यास बहुत शीघ्रध्यास है दृढ़ वाषना अनाध काल से चेत विवेक आवर्त सदा दृढ़ विवेक बार बार आवृत्ति करो पंच से अलग है तीनों सारे से विलक्षण है तीनों अवस्था का साक्षी, चुपार्थना है ऐसे बार बार विवेकी का करो सदा किसले तुम, जैसे अनादि वासना से देह में अमबुद्धि है ऐसे बार बार विवेक करो दृढ़ करके मैं देह नहीं हूँ तीनों देह से विलक्षण हो तीनों अवस्था का साक्षी है पंचको सातित बार बार करो दृढ़ वासना होने तक करते रहोशंका विचारेन द्वैत मय तो युक्त सिद्ध्य विचार कर द्वैत है मिथ्या है।, है युक्ति सहित तो सिद्ध हो जाती है माया में तो तो किसी दी? युक्ति से तो हो जाती है ना अनुभव तो अनुभव से तो नहीं आता है युक्ति से हो गया, अनुभव तो कहाँ मिथ्यात् आशंक अचिंत्य रचनात्म लक्षण मिथ्यात् अनुभव से तो स्वसाक्षिक तो मिथ्यात्थ्यात्व तो तो क्या है अचिंत्य रचनात्वलक्षण मिथ्यात्व ये प्रपंच जगत का द्वित की रचना अचिन है विचार करने पर चिंतन करके कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं। बैठी करके देखो विचार कर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत कहा से सामग्री आए किसने बनाया ये पर्वत कैसे बना कौन से बना कैसे बना? बना? बना कितने बड़े आकाश चंद्र सूर्य नक्षत्र कितने बड़े बड़े उस कैसे कहां से किसने बनाया श्रुति कहती नेह नाना से कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं किंतु सारे दिखते है फिर से दिखते है नहीं तो फिर कैसे मरुह में जल नहीं किंतु दिखता है ऐसे मिथ्या निश्चय करते तो कुछ समाधान है अरे मिथ्या निश्चय नहीं कर सत्य समझे उसके पीछे पढ़ते है न्यायिक लोग भी विचार करके पर वैज्ञानिकों के पीछे पढ़े करते करते जाकर थक जाते हैं आगे विचार नहीं कर पाते फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ता अंत में जा करके नहीं विचार कर पाते फिर विचार करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक को अपने को जो बड़े सब लोग मानते हैं, उनसे पूछा जाता है आ वैज्ञानिक लोग को अभी तक जितने आकाश का जितना से जान लिया और बाकी कितने बच, बाकी बच्चा है आकाश आकाश कितने बड़ा है अनंत है जितने तक वैज्ञानिक को जान ले, उससे और आकाश बाकी है कुछ कितने बाकी है, है, है, है। बहुत बाकी सौ गुणा है हजार गुणा है करोड़ गुणा उससे भी अधिक कोई संख्या से कहेंगे तो परिच्छन हो जाएगा अपरिचन है इसलिए उसके हिसाब से कुछ नहीं जानते निरूपण करने पर कुछ नहीं कर सकते निरूपण करेंगे तो थोड़ा जाने के बाद फिर अज्ञान इसलिए अचिंत रचना रूप है ये प्रपंच उसका अनुभव तो स्वसाखी का स्वयं ही साखी जो विचार करते उसका विचार करके निश्चय नहीं कर पाते इसलिए अनुभव नहीं बात नहीं अपने स्वयं अपने स्वयं साखी स्वयं अनुभव होता है चिंतरचना विवेके दव्यातिभा अचिन्चना न भूतिर्िख्या अचिन्त्यरचना अनुभूति स्वसाक्षीकी। विवेके द्वैत मिथ्यात्म विवेक करने पर द्वैतमि तो युक्ति से ही सिद्ध होता है युक्ति से ही अर्थात अनुभव नहीं होता है इतने न भिये सिद्धांतिकता ऐसा नहीं कहो क्यों नहीं ही कास्मत अचिंत्य रचनात्व अनुभूति स्वसाखी की ही मिथ्यात्व ही उसका उसकी रचना अचिंत्या है यही इसकी अनुभूति है स्वसाखी की स्वयं उसमें साक्षी है स्वयं विचार करते हैं तो उसकी रचना अचिंत्या है विचार नहीं कर पाएंगे सत्य नहीं कहेंगे असत भी नहीं कहेंगे उभय भी नहीं कहेंगे वही अनिर्वचन वह है सत हो तो बाधा नहीं होना चाहिए सरस्वती काल में जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच दिखता है आत्मा तो रहता है सरस्वती के द्रष्टारूप से जागृत शरीर प्रपंच कुछ नहीं रहता है आत्मा के साथ जो संबंध है तो वो भी रहना चाहिए आ, के पश्चात फिर जागृत प्रपंच कहाँ से आ जाते हैं काल में कहा रह गया समाधि काल में इसका भी भान नहीं होता है सुरशति का भी श्रुति कहती सदैव समय अगर आशीत एक में एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं ब्रह्म वैदम ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं वासुदेव सर्वम वासुदेव भगवान परमात्मा तो कुछ भी नहीं बहुत कहती कुछ है कुछ, ही नहीं, कुछ, ही नहीं, कुछ ही नहीं दिखता है सारा नहीं होने पर दिखता है तो क्या कह मिथ्या तो मिथ्या देते मिथ्या इतने तो उसके ऊपर विचार करने पर ही यही निश्चय होता है मिथ्या उसको विचार करके निश्चय नहीं कर पाएंगे हाँ ये यदि विचार करे स्वप्न प्रपंच को दिष्टान्त करके स्वप्न प्रपंच इतने बड़ा है कुछ नहीं होने पर भी सत्य लगता है ठीक इस प्रकार जागृत प्रपंच भी नहीं होने पर भी सत्य लगता है ये भी मिथ्या है मिथ्यात्व तो निश्चय करे थो थोड़ी शांति है मिथ्या मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं करे विचार करते रहे तो विचार नहीं कर पाएंगे यही अचिंत्य रचना तो ही अनुभव होता है यही मिथ्या तो है तो भी ओम साक्षि ओ पूर्णमिद पूर्णमा दश्य पूर्णश पूर्णमादाय बशिष्य ओम शा शांति शांति, शांति, शांति, शांति।